ओम श्री परमात्मे नमः अथ चतुराय श्री भगवाच इमं विवस्वते योगं योग प्रोक्तवान्न अव्ययन मन विप्राह मनोरीक्षक्रवीत इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान्न अहम अव्ययम् विवस्वान मन वे प्रनुवा कवे अब्रवी शशी योगम योग को विवस्वते सूर्य ऐसी प्रोक्तवान कहा था विवस्वान सूर्य ने अपने पुत्र मनवे से प्राह कहा और मनु मनु ने अपने पुत्र इक्वाक राजा इक्वाकू से अब्रवित कहा अब्रवीत परंपरा प्राप्तम इम राजर्षयो विदु सकाले नेह महता योगो नष्ट पर तप एवं परंपरा परम्परा प्राप्त इमर्षय विदु सह इह महता योगः नष्टः योग अनुए परत अन परंतप, परंतप ही परंतप अर्जुन एवं इस प्रकार परंपरा प्राप्त परंपरा से प्राप्त इम इस योग को राजर्षय राजर्षियों ने विदुह जाना किंतु उसके बाद सह वह योग महता बहुत कालेन काल से यह इस पृथ्वीलोक में नष्ट लुप्त प्राय हो गया स एवं मैं तेज्य योग प्रोक्त पुरातन भक्सी सखा चंतुतम पदछेद मैं अदयोग प्रोक्त पुरातन भक्त असीमें सखा चं एक अन श मेरा भक्त भक्त और सखा त्री सखा है इसलिए सह एव वही अयम यह पुरातन पुरातन योग, योग अद्य आज मया मैंने ते तुझको प्रोक्त कहा है ही, क्योंकि एक उत्तमम बड़ा ही उत्तम रहस्यम रहस्य है अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है अर्जुन वाच अपरम भन्म परम जन्म विवस्वत कथमेत विजानी माधव प्रोक्तवाद अपरम भ कथम एक जानीआयादौ प्रोक्तवान अनवय एवं शुद्धार्थ भवत आपका जन्म जन्म तो अपरम अरवाचीन अभी हालका है और विवस्वत सूर्य का जन्म जन्म परम बहुत पुराना है अर्थात कल्प के आदि में हो चुका था तब मैं इति इस बात को कथम कैसे विजान्याम समझूं कि तुम आप ही ने आदो कल्प के आदि में सूर्य से ऐसी यह योग कहा था भगवान उवाच बहूनीता जन्म तव चाजुन तान्य हम वेद सर्वाणी नौ वेद परत पद छेद बहूनी मे व्यतीता जन्मा तव च अर्जुन तानी अहम वेद सर्वाणी ना परंतपा। परंतप अनु एवं शब्दार्थ मेरे है और तो तेरे बहुनी बहुत से जन्म जन्म व्यतीतानी हो चुके हैं तानी उन सर्वाणी सबको तुम तू तु। न नहीं जानता किंतु अहम मैं वेद जानता हूँ अजोपी सन व्यत्मा भूता नामेश्वर सन प्रकृति स्वामिष्ठा संभवाम्यात्म मा पदछेद अज अभी सन अव्यत्मा भूताम ईश्वर अभी सन प्रकृति स्वाम अठा संभवामी आत्म मैं अजन्मा और अव्यत्मा अविनाशी स्वरूप सन् होते हुए अपि भी तथा भूता समस्त प्राणियों का ईश्वर ईश्वर सन होते हुए अपि भी स्वाम अपनी प्रकृतिम प्रकृति को अधिष्ठाय अधीन करके आत्म मया अपनी योग माया से संभवामी प्रकट होता हूँ यदा यदा ही धर्मस्य से ग्लाभवती भारत अभ्युत्नम धर्म से तदात्म सृजा्यह पदछेद यदा यदा धर्म से ग्ला भारत अभ्युत्थन अधर्म से तदा आत्मा सृजा्यहम अन्वय भारत हे भारत यदा यदा जब जब धर्मस्य धर्मकी ग्लानि हानि और अधर्मस्य अधर्मकी अधर्म वृद्धि भवति होती है तदा तब तब ही, ही अहम मैं आत्मान अपने रूप को सृजामि रचता हूँ अर्थात साकार रूप से लोगों के प्रकट होता सम्माणा परित्राणाय नाम विनाशाय च दुष्कृता धर्मसंस्थापनार्थाय संस्थापना युगे युगे पदच्छेद परित्राणाय साधु विनाशाय च दुष्कृता धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवी युगे युगे अनवय एवं शब्दार्थ साधु साधु पुरुषों का परित्राणाय उद्धार करने के लिए दुष्कृताम पाप कर्म करने वालों का विनाशाय विनाश करने के लिए च और धर्म संस्थापनार्थाय धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युगे युगे युग युग में सम्भवामी प्रकट हुआ करता हूँ जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वे तत्वता तक देहम पुनर्जन्म नैति मा मेति सोर्जुना पदच्छेद जन्म कर्म च में दिव्यम एवं ये तत्व देहं पुनः जन्म नएति मेति सह अर्जुन अनव शब्दार्थ अर्जुन हे अर्जुन मैं मेरे जन्म जन्म च और कर्म कर्म दिव्यम दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक हैं। एवं इस प्रकार यह जो मनुष्य तत्वतः तत्त्व से सर्वशक्तिमान सचिदानंद घन परमात्मा अज अविनाशी और सर्वभूतों की परम गति तथा परम आश्रय है वे केवल धर्म को स्थापन करने और संसार का उद्धार करने के लिए ही अपनी योग माया से रूप होकर प्रकट होते हैं इसलिए परमेश्वर के समान सुहृद प्रेमी और पतित पावन दूसरा कोई नहीं है ऐसा समझकर जो पुरुष परमेश्वर का अनन्या प्रेम से निरंतर चिंतन करता हुआ आसक्ति रहित संसार में बरतता है वही उनको तत्व से जानता है व्यक्ति जान लेता है सब वह देहम शरीर को तक त्याग कर पुनः फिर जन्म जन्म को न प्राप्त नहीं होता किन्तु मझे ही एति प्राप्त होता है वीतराग भय क्रोधा मन मया मश्रिता बहवो ज्ञान तपसा होता मदभाव आगता तदच्छेद वीतराग भय क्रोधा मन मया मश्रिता बहव ज्ञान तपसा होता मदभाव आगता अनुदार्थ वीत राग भय क्रोधा जिनके राग भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और मन मयाह जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे ऐसे माम मेरे कुपाश्रिता आश्रित रहने वाले बहु बहुत से भक्त उपरयुक्त ज्ञान तपसा, ज्ञान रूप तप ऐसी पूता पवित्र होकर मद भाव मेरे स्वरूप को आगता प्राप्त हो चुके हैं ये प्रपद्यन्ते प्रपद्यथ भजम्यहम मम वर्त पार्थ मनुष्या पदछेद ये प्रपद्यन्ते यहां एव भजामि अहम् मम अनुवर्तन्ते अनु वर्तमानुर्तं पार्थ मनुष्याश अनुय हूँ पार्थ हे अर्जुन ये जो भक्त माम मुझे यथा जिस प्रकार प्रपद्यंते भस्ते हैं अहम मैं भी तान उनको तथा एव उसी प्रकार हजामी भजता हूँ क्योंकि मनुष्या सभी मनुष्य सर्वश सब प्रकार से मम मेरे ही वर्तमार अनुवर्तनते अनुसरण करते हैं कौन सन कर्मणाम सिद्धि यजंत यह देवता क्षिप्रम ही मानुष्य लोके सिद्धि कर्मजा कर्म का कर्मण सिद्धि इह देवता क्षिप्रम ही मानुष्य लोके सिद्धि भवती कर्मजा जा अन्वय श्रद्धार्थ इस मानुषे मनुष्य लोके लोक में कर्मणाम कर्मो की सिद्धि हल को कांचन चाहने वाले लोग देवता देवताओं का यजन पूजन किया करते हैं है क्योंकि उनको कर्मजा कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि सिद्धि क्षिप्रम शीघ्र भवति मिल जाती है चातुर्वर्णम में आश्रिष्टम गोढ़ तस्य अव्ययम् तस्य मैं श्रेष्ठ विद्धि विभाग अव्ययम्। कर्ताकर्ताय अन्वय शब्द चातुर्वर्ण्यम् ब्राह्मण छत्री वैश्य और शुद्र इन चार वर्णों का समूह गुण कर्म विभाग गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मया मेरे द्वारा सृष्टम रचा गया है इस प्रकार तस् उस सृष्टि रचनादि कर्म का कर्तारम करता होने पर अभी भी माम मुझ अव्ययम अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्तारम अकर्ता ही विधि ज्ञान न माम कर्माणी लिम्पती न मैं कर्म फल स्पृहहा इति माम यो भी जाना थी कर्म भी न मर्मा लिंपती न मैं कर्म फली स्पृह यह अभी जाती कर्म भी न सह बध्यती अनुय शब्दार्थ कर्म फली कर्मो के फल में, में मेरी इस प्रीहा, इस स्पृह न नहीं है इसलिए माम मुझे कर्माणि कर्म न लिमपंती लिप्त नहीं करते इति इस प्रकार यह जो माम मुझे अभिजानाती तत्व ऐसी जान लेता है सह वह भी कर्म भी कर्म से न नहीं से बधता एवं ज्ञावा कृत कर्म पूर्वर मुक कर्म तस्मा पूर्वतर पदछेदात कर्म पूर्व अपि मुमुक्षु म एवं तस्मात तम पूर्वी है पूर्व तरम कृतम शब्दार्थ पूर्वी पूर्व काल के मुमुक् मुमुओ ने अपि भी एवं इस प्रकार ज्ञातवा जानकर ही कर्म कर्म कृतम किए हैं तस्मात इसलिए पूर्वजों द्वारा पूर्वतरम कृतम सदा से किए जाने वाले कर्म कर्मों को एवं कर किम कर्म, कर्मे थी कवयोग पत्र मोहिता सत्य कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष ऐसी सुभात पदछेद किम कर्म किम अकर्म इति अपि अत्र की अत्रोता तत् कर्म प्रवक्षा योक्ष से अशुभात अन्वय एवं शब्दार्थ कर्म कर्म किम क्या है और अकर्म अकर्म किम क्या है इति इस प्रकार इसका अत्र निर्णय करने में कव्य बुद्धिमान पुरुष अपी भी मोहिता मोहित हो जाते हैं इसलिए तत वह कर्म कर्म तत्व मैं ते तुझे प्रवक्ष्यामि भली भांति समझा कर कहूँगा य जिसे ज्ञातवा जानकर तू अशुभा अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मोक्ष से मुक्त हो जाएगा कर्मडो बो बो कर्मरोपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मण अकर्मणच बोधव्यम गहना कर्मो गति पदच्छेद कर्मण ही अपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मण अकर्मण च बोधव्यम गहना कर्म गति अन कर्मण कर्म का स्वरूप अपि भी बोधव्यम जानना चाहिए चा। और अकर्मण अकर्म का स्वरूप भी बोधव्यम जानना चाहिए चा। तथा विकर्मण विकर्म का स्वरूप भी बोधव्यम जानना चाहिए ही क्योंकि कर्मण कर्म की गति गति गहना गहन है कर्मण्य कर्म यह पशीत अकर्मणी च कर्मय सबुद्धिमान मनुष्य शु सह कृत कर्मकृत कर्मी अकर्मय पशेत अकर्मी च कर्मय सह बुद्धिमान मनुष्यु सहयुक्त कृष्ण कर्मकृत अन्वय एवं शब्दार्थ यह जो मनुष्य कर्मी कर्म में अकर्म अकर्म पशेत देखता है और यह जो अकर्मणि अकर्म में कर्म कर्म देखता है सह वह मनुष्य मनुष्यों में बुद्धिमान बुद्धिमान है और सह वह युक्त योगी कृष्ण कर्मकृत समस्त कर्मों को करने वाला है ये समारंभा कामसंकल्पवर्जिता ज्ञानाग्नि वर्जिता ज्ञादर्माण सहु पंडितुध परेद ये समंभा काम कामसंकल्पवर्जिता ज्ञानाग्नि ज्ञानिदर्माण तम आहु पंडितं बुधा अन्वय श यस्य जिसके सर्वे संपूर्ण शास्त्र सम्मत समारंभा कर्म काम संकल्प वर्जिता बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं। तम उस महापुरुष को बुधा ज्ञानी जन भी पंडितम पंडित आहू कहते हैं। त्यक्त कर्म फला संगम नित्य तृप्त निराश्रयः कर्म्य भी प्रवृत्तों की न करोति करोती परछेद। त्यक् कर्म फलाम नित्य तृप्त निराश्रय कर्मी अभिप्रवृत्त अपि न एव कि करोति सन्वय शब्दार्थ कर्म फला संगम कर्म समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्वा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है नित्य तृप्त परमात्मा में नित्य तृप्त है सह वह कर्मणि कर्मों में अभी प्रवृत्त भली भांति बरतता हुआ अपी भी वास्तव में किंचित कुछ एव भी नहीं करोति करता है निराशीर यत चित्तात्मा त्य सर्वपरिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुरो किलबिषम पदछेद निराशी चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्न आपनोति किलबिशम अनु शब्दार्थ यत चित्तात्मा जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है और त्यक्त सर्व परिग्रह जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है ऐसा निराशी आशा रहित पुरुष केवलम केवल शारीरम शरीर संबंधी कर्म कर्म कुर करता हुआ भी पाप को न, नहीं आपनोति प्राप्त होता संतुष्टो द्वंदातीतो यदचालाष्टो द्वंदतीतो विमत्सर सीधा सिद्धौते यदृक्षालाभ संतुष्ट द्वंद्वातीत विमत्सर सह सिद्ध असिधपी न निबध्य से अनवय शब्दार्थ यदृच्छा लाभ संतुष्ट जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है विमत्सर जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है द्वंद्वातीत जो हर्ष शोक आदि द्वंद्व से सर्वथा अतीत हो गया है ऐसा सिद्धो सिद्धि च और असिद्धो असिद्धि में समह समाला कर्म योगी कर्म कृतवा करता हुआ अपी भी उनसे न नहीं निबधते बधता गत संग मुक्तस्य ज्ञानावस्थित त्ञानवस्थित य कर्म समीय परेद ग मुक्त ज्ञावस्थित चेत सज्ञा आचरता कर्म समीय एवं शब्दार्थ ग जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है मुक्तस्य जो देहाभिमान और ममता से रहित हो गया है ज्ञानावस्थित चेत जिसका चित निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है ऐसे केवल यज्ञाय, यज्ञ संपादन के लिए कर्म आचरत करने वाले मनुष्य के समग्रम संपूर्ण कर्म कर्म प्रविलियते भली भाती विलीन हो जाते हैं। ब्रह्मापणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्न ब्रह्म आहुतम ब्रह्म तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिनाद ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्म ब्रह्म आहुतम ब्रह्म एवं तेन ब्रह्म कर्म समाधिना अनवय एवं शब्दार्थ अर्पणम जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात भी ब्रह्म ब्रह्म है और कवि हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म ब्रह्म है तथा ब्रह्मणा ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म ब्रह्म अग्नि में उत्तम आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है तेन उस ब्रह्म कर्म समाधिना ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा गंतव्य प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म ब्रह्म ही है परे योगिना दैवैवापरेय ब्रह्माग्नाव परुपासते ब्रह्माना पेयज्ञ नोपजुति पदछेद दैव एव योगिना अपरेय पर ब्रह्माग्नाव परुपासते ब्रह्मान अपरेयज्ञन एव उपजुहती अनवय शुद्धार्थ अपरे दूसरे योगिना योगी जन दैव देवताओं के पूजन रूप यज्ञम यज्ञ का एवं ही पर्यपास्ते भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं और अपरे अन्य योगी जन ब्रह्माग्न पर ब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ यज्ञ के द्वारा एवं ही यज्ञम आत्म रूप यज्ञ का उपजुहती हवन किया करते हैं श्रोत्रा दिने संयम अग्निशु जुहवती शब्दी जुहवतीोत्रदीयान्यु जुहवती शब्दीन विषयान अने इंद्रिया जुहवतीन्वय शब्दाथ योगी जन स्दीन श्रोत्र. आदि, इंद्रियाणी समस्त इंद्रियों को संयमाश्व संयम रूप अग्नियों में जुहवती हवन किया करते हैं और अन्य दूसरे योगियों शब्दादिन शब्दादि विषयान समस्त विषयों को इंद्रियाग्नेश्व इंद्री इंद्रिय रूप अग्नियों में जुहवती हवन किया करते है सर्वाणींद्रिय कर्माणी प्राण करमाणी चापरे आत्मसयम योगाग्नो जुहवती ज्ञान दीपिते। पदच्छेद सर्वाड़ी इंद्रिय कर्माणी प्राण करमाणी चापरे आत्मसयम योगाग्नो जो वती ज्ञान दीपीते दूसरे योगी जन सर्वाणी इंद्रिय कर्माणी इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राण काणकर्माणी प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान दीपीते ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योगाग्नो आत्म संयम योग रूप अग्नि में जुहवती हवन किया करते हैं सचिदानंद घन परमात्मा के सिवा अन्य किसी का भी ना चिंतन करना ही उन सब का हवन करना है द्रव्यापोय तथा स्वाध्याय संशिता व्रता परेद द्रव्यापोय योगयथापर स्वाध्याय व्रता अनुय एवं शुद्धार्थ अपरि कई पुरुष द्रव्यज्ञा द्रव्य, द्रव्य सम्बन्धी यज्ञ करने वाले हैं कितने ही तपो तपोयज्ञा तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं तथा तथा दूसरे कितने ही योग यज्ञ योग रूप यज्ञ करने वाले हैं च और कितने ही संशित व्रता अहिंसादी तीक्षण व्रतों से युक्त यत यत्नशील पुरुष स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं अपने जुहवती प्राणम प्राणे तथा परच्छेद प्राणपान रुद्ध्वायणा पदछेदुहवतीन गतिदध््वायणा अपरि अपरे हा प्रणन प्राणे जुहवती ेते यज्ञ विदो यज्ञ छपित कलम शाहेद अपता हा प्रणा सु जुहुवती सर्वे अपि एते यज्ञ यज्ञ छपित कलम अन्वय अपरि दूसरे कितने ही योगी जन अपाने अपान वायु में प्राणम प्राण वायु को जुहवती हवन करते हैं तथा वैसे ही अन्य योगी जन प्राणे प्राण वायु में अपानम अपान वायु को हवन करते हैं तथा अपोरी अन्य कितनी ही नियतहारा नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष पान गति प्राण और अपान की गति को रुद्वा रोककर कर प्राणान प्राणों को प्राणों में ही जो हुती हवन किया करते हैं ये सर्वे अपी सभी साधक यज्ञ छपित कलमशा यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञ यग्य विद यज्ञों को जानने वाले हैं भुजो ब्रह्मा सनातनम् यशिष्टातभुज या ब्रह्म सनातन नोकोस्त कु पदछेद यज्ञशिष्टातभुज यानी ब्रह्मा सनातनम् न अस्ति अयम लोक अस्या कुत अतमा शुद्धार्थ कुरु सप्तम हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन यज्ञ शिष्टामृत भुज यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाली योगी जन सनातनम सनातन ब्रह्म पर ब्रह्म परमात्मा को ज्ञान प्राप्त होते हैं और अय्ञ यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो अयम यह लोक मनुष्य लोक भी सुखदायक न नहीं अस्ति है फिर अन्य परलोक लोक कुतः कैसे सुखदायक हो सकता है एव बहु विधा यज्ञ वीतता ब्रमणो मुखे कर्मजान विधितामोक्ष पदछेद बहु विधा यतता ब्रह्मण मुखे कर्मजान विधितामोक्षस अनवय शुद्धार्थ एवं इस प्रकार और भी बहुविधा बहुत प्रकार के यज्ञ यज्ञ ब्रह्मण वेद की मुख्य वाणी में विस्तार से कहे गए हैं तान उन सर्वान सबको तू कर्मजान मन इंद्री और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले विद्धि ज्ञान एवं इस प्रकार तत्व से ज्ञातवा जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा विमोक्ष से मुक्त हो जाएगा श्रेयान द्रव्य मज्ञा ज्ञानय पर तप कर्माखि पाथ ज्ञाने पर साम्य से पदछेद्रेयान द्रव्यो मैया गयाात ज्ञानय कर्म अखिलं पाथ ज्ञाने परि साम्यसे अन्वय शब्दार्थ पर पार्थ हे परम तप अर्जुन द्रव्य मत द्रव्य मज्ञात यज्ञ यज्य की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ ज्ञान यज्ञ श्रेयान अत्यंत श्रेष्ठ है तथा अखिलम यावन मात्र सर्वम संपूर्ण कर्म कर्म ज्ञाने ज्ञान में परिसम थे समाप्त हो जाते हैं तद विधि परिपातेन परिप्रश्न सेवया उपदेक्ष्य ज्ञानम ज्ञान तत्व दर्शिन पदछेदि परिपातेन परिप्रश्न सेवया उपदेक्ष्य ज्ञान ज्ञान तत्वदर्शिना अनवय उस ज्ञान को तो तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर विद्धि समझ उनको प्रिपातेन भली भांति दंडवत प्राम करने से उनकी सेवया सेवा करने से और कपट छोड़कर कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से ते वे तत्व दर्शिना परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाली ज्ञानी न ज्ञानी महात्मा तुझे उस ज्ञानम तत्व ज्ञान का उपदेक्षित उपदेश करेंगे यज्जा न पुनर्मोहसी पांडवा ये भूतान्यशेषेण द्रक्षस्यात्मन्यथोमयिद्ञा न पुनः मोहम्मस पांडव येन भूतानि अशेषेण द्रक्ष्यसी आत्मनि अथो मयी अनवय एवं यत यो जान जानकर पुनः फिर तू एवं इस प्रकार मोहं मोह को ना नहीं एसि प्राप्त होगा तथा पांडव हे अर्जुन ये न जिस ज्ञान के द्वारा तू भूतानी संपूर्ण भूतों को अशेषण निशेष भाव से पहले आत्मनी अपने में और अथो पीछे मई मुझ सचिदानंद घन परमात्मा में दृक्षसी देखेगा अपी चेदसी पापे सर्वे भाप कृतमा संतरिष्यसि अपि चेत नृजिन संतरष्य सर्वे पापकृत ज्ञान प्लव एवं वृजिम संतरष्य अन्वय शेत यदि तु तू सभीे सब पापेभ पापियों से अपी भी पापकृत अधिक पाप करने वाला असी है तो भी तू ज्ञान प्लव ज्ञान रूप नौका द्वारा एव निस्संदेह सर्वम संपूर्ण पाप समुद्र से भली भाति तर जाएगा यथ धानसी समिधोनि भस्म सात कुरु तेजुना ज्ञान अग्नि सर्वकर मणि भस्म सात कुरु ते तथा पदच्छेद यथा एधानसी समिद अग्नि भस्म सात कुरु ते अर्जुना ज्ञान अग्नि सर्व कर्मा भस्म सात कुरुते तथा अनवय शब्दार्थ अर्जुन हे अर्जुन यथा जैसे समिद प्रज्वलित अग्नि अग्नि इन धनों को भस्म सात भस्मय कुरुते कर देता है तथा वैसे ही ज्ञान अग्नि ज्ञान रूप अग्नि सर्व कर्माणित संपूर्ण कर्मों को भस्म सात भस्म मई कुरुते कर देता है न ही ज्ञानीन सदृशम पवित्र मिद्यते तत्व योग संसिद्ध काली पदछेद न ही ज्ञान सदृशम पवित्रम यह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालीन आत्मनि विंदती अनवय एवं शब्दार्थ इस संसार में ज्ञानीन ज्ञान के सदृशम समान पवित्रम पवित्र करने वाला ही निदेह कुछ भी न नहीं विद्य है उस ज्ञान को कालेन कितने ही काल से योग संसिद्ध कर्म योग के द्वारा शुद्धांत करण हुआ मनुष्य स्वयं अपने आप ही आत्मनी आत्मा में विंदती पा लेता है ्रद्धावा ज्ञान तत्पर संयतेचिद श्रद्धा ज्ञान तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध् पातिमरे अन्वित शब्दार्थ संयतेन्द्रिय जितेंद्रिय तत्पर साधन पारायण और श्रद्धावान श्रद्धावान मनुष्य ज्ञानम ज्ञान को लभते प्राप्त होता है तथा ज्ञानम ज्ञान को लब्धवा प्राप्त होकर वह अचीर्ण बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्तिरूप परम शांति शांति को अधिगछति प्राप्त हो जाता है अज्ञ श्रद्धान संशयात्मा विनश्यति नोकोस्त न पर न सुख संशयात्म परेद अज्ञ अश्रद्धान संशयात्मा विनश्यति न अम लोक अस्थित न पर न सुखम संशयात्म श्रद्धार्थ अज्ञ विवेकहीन च और अश्रद्धान श्रद्धारहित संशयात्मा संशयुक्त मनुष्य विनश्यति परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है ऐसे संशयात्म संशय मनुष्य के लिए न न अयम यह लोक अस्थि है न न परलोक है क्या और न न सुखम सुख ही है योग सं कर्माणम ज्ञान सक्षिन्न संशय आत्मातम न कर्माणी निबधनती धनंजय पदछेद योगश्यस्तकर्माण ज्ञान स छिन्न संश न कर्मा निब्नती धनंजय अन्वय शब्दार्थ धनंजय हे धनंजय योगशन्यस्त कर्माण जिसने कर्मयोग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है और ज्ञान संचिन संशय जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है ऐसे आत्मवंतम वश में किए हुए अंत वाले पुरुष को कर्माण कर्म न नहीं निबध बा तस्तःना संशम आतिष्ठो षेद तस्माज्ञान समूतस्थम ज्ञासी छिम संशम योग तिष्ठ उत्तिष्ठ भारत शब्दार्थ तस्मात इसलिए भारत हे भरतवंशी अर्जुन तूतस्थम हृदय में स्थित इनम इस अज्ञान सम्भूतम अज्ञान जनित आत्मन अपने संशयम संशय का ज्ञानसीना विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छिवा छेदन करके योगम कर्म योग में आतिष्ठ स्थित हो जा और युद्ध के लिए उत्तिष्ठ खड़ा हो जागव गीता उपनिषम योग शास्त्र श्री संवादे संवाद ज्ञानकर्म संन्यास योग नाम चतु्याय